सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों व्यंग श्रृंखला खरी खरी की एक और ताजा तरीन कड़ी में पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और व्यंग प्रस्तुत है इसका शीर्षक है कैमराजीवी। किसी युग में एक कैमराजीवी हुआ करता था इतिहास की पुस्तकों में उसका नाम ठीक ठीक नहीं मिलता मगर इतना अवश्य ज्ञात होता है की उसके नाम के अंत में इंद्र जैसा कोई शब्द था सुरेंद्र धनेन्द्र सत्येंद्र धर्मेंद्र वीरेंद्र या नरेंद्र टाइप कुछ। वैसे उसका सबसे प्रचलित नाम कैमराजीवी था। उस समय दुनिया में किसी से पूछने पर कि कैमराजीवी किस देश के किस शहर के किस पथ के किस बंगले में रहता है कोई भी मुस्कुराते या हंसते हुए बता देता था बताते हैं कि असली नाम से पूछने पर उसके पड़ोसी तक कंफ्यूज किया जाते थे वैसे सच ये है कि उसका कोई पड़ोसी नहीं था वो भी किसी का पड़ोसी नहीं था वही अपना पड़ोसी मित्र, पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, चाचा, ताऊ, पिता, सब कुछ था, अपना पूर्वज भी वही था खैर उसकी विशेषता ये थी कि कैमरे के बिना वो जी नहीं सकता था कैमरा ही उसकी ऑक्सीजन था उसकी रोटी दाल चावल खिचड़ी फाफड़ा था जिस ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते उसने सफलतापूर्वक प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया था कि उसके बगैर वो आराम से जी सकता है, मगर कैमरे के बगैर 10 मिनट जीना भी उसके लिए मुश्किल है। शुरू में सुबह वो बिस्तर से उठता ही था जब कैमरा चालू मिलता था एक बार कैमरामैन के देर से आने की वजह से उसे दस मिनट तक बिस्तर में यू ही रहना पड़ा उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी अब गया तब गया जैसा होने लगा था खैर, 10 मिनट तक वो इस ऑक्सीजन के बगैर किसी तरह जिंदा रह गया। इसे वो प्रभु की विशेष कृपा मानता है और इसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलता। इधर वो दूसरों से कहता है मुझे धन्यवाद दो उधर वो ईश्वर को बिला नागा इतनी बार धन्यवाद दे चुका है की भोर होकर ईश्वर ने उसके धन्यवाद को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है एक दिन भगवान श्री राम उसके सपने में मात्र यह बताने के लिए आए थे कि अपने प्रातःकालीन कर्मों को तू कैमरे में दर्ज मत किया कर करता हूँ तैयार होकर ब्रेकफास्ट की टेबल पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक तुझे कुछ नहीं होगा उसके बाद के एक मिनट की भी गारंटी मैं नहीं दे सकता उसने चुपचाप सुन तो लिया मगर फिर उसे ख्याल आया कि वो तो बहुत बड़ी तोप है उसने पूछ लिया भाई साहब आपकी तारीफ और ये भी बताइए कि आप मेरे सपने में किसकी इजाजत से आए आपने जो किया है ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है इससे मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी खैर उन्होंने बताया कि मैं फला फला हूं तब उसने पूछा आपके पास अपना आधार कार्ड तो होगा दिखाइए प्लीज वरना मैं कैसे मान कि आप भगवान राम हैं मेरे सपने में तो मेरे स्वर्गीय पिताश्री भी आते हैं तो अपना आधार कार्ड साथ लेकर आते हैं और मुझे दिखाते हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो तो भी आपको मेरे सपने में आने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल ही आना होगा अपना आधार कार्ड दिखाना होगा सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा जाइए अब जल्दी भागी यहाँ से मेरी सिक्योरिटी को पता चल गया तो आपकी खैर नहीं मैं आपको अब एक मिनट भी इंटरटेन नहीं कर सकता मगर कैमरा जीवी की पश्चात ने चमत्कार दिखाया। उसने उसी सुबह से दैनिक कर्मों को कैमरे की नजर से बाहर करवा दिया कैमरा इससे बहुत दुखी हुआ कैमरा जीवी ने कैमरे से कहा कि भाई दुखी तो मैं भी हूँ मगर लगता है कि सपने में स्वयं भगवान श्रीराम आए थे उनकी सलाह को न मानना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिर भी तुम्हें तो इस वजह से जो आत्मिक कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं बताते हैं, जीवन में उसने पहली और आखरी बार किसी से माफी मांगी थी उपलब्ध जानकारी के अनुसार कैमरे से माफी मांगने वाला वो दुनिया का पहला और अभी तक का आखिरी इंसान है क्षमा मांगने पर कैमरे ने हृदय की उदारता का परिचय देते हुए कैमरा जीवी के इस पहले अपराध को माफ कर दिया मगर शर्त रखी कि आगे से ऐसा कोई अपराध नहीं होगा। कैमरा जीवी ने भगवान की कसम खाकर कहा कि चाहे जो हो जाए सपने में या प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हो जाएं तो भी वो उनकी बात नहीं मानेगा कैमरे को उसके वचनों पर विश्वास तो नहीं था क्योंकि छाती ठोक कर दिए गए ऐसे वचनों को ना निभाना उसका स्वभाव था मगर फिर भी कैमरा मान गया कि चलो देखते हैं क्या होता है कहते हैं कि कैमरा जीवी ने अपने पूरे जीवन में किसी एक से अपना वचन निभाया तो वो केवल और केवल कैमरा था आज भी उसकी इस वचनबद्धता को याद करते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं अब विवाह समारोहों में दुल्हा दुल्हन से सात नहीं आठ वचन लेने को कहा जाता है उसमें एक वचन ये होता है कि जैसे कैमरा जीवी ने कैमरे से आजीवन अपना वचन निभाया उसी तरह हम भी परस्पर वचन निभाएंगे आजकल इस वचन के बगैर हुआ विवाह अनैतिक और अमान्य माना जाता है तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरीखरी की इस ताजा तरीन कड़ी में पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख कैमरा जीवी अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आरोप हमसे जुड़ने के लिए नाइन सिक्स अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें तो इस व्यंग श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार